उसमें थर्ड ऑप्शन होता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड <laughs> तो इस प्रकार इनका सवाल इट्स कॉम्प्लिकेटेड की कैटेगरी में आता है रिलेशनशिप के हिसाब से इसलिए इन्होंने अपना नाम भी नहीं भेजा है एनोनिमस सवाल है ये कि आ, मुंबई से आया है आप जहाँ पर हैं वहीं आसपास कहीं मौजूद होंगे ये शख्स जो पूछते हैं कि मुझे हर बार इमोशनल अटैचमेंट मैरीड मैन के साथ होता है क्यों होता है ये इनका सवाल पहला उसके आगे इनकी बोलते हैं क्योंकि और इनका ऐसा इनको ऐसा लगता है कि सिंगल्स विडोज डाइवोर्सी लोग जो हैं वो लोग उनको अगर ये इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो इम्पोर्टेंस की कदर नहीं करते शायद वो सिंगल रहने से लॉन्ग लाइफ में से सिंगल हैं इसलिए उनको चेंजेस अफोर्ड नहीं कर पाते वो ऐसा इनको लगता है पता नहीं श्योर नहीं है ये लेकिन उसके अलावा भी अपार्ट फ्राम मेड ये कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है पर दिमाग तो लगाना पड़ता है ना प्यार में अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछूँ कि मुझे दो लोगों से प्यार है एक मेरिड है एक सिंगल है तो मैं किसके पास जाऊँ तो ऑबियस है वो सभी बोलेंगे सिंगल के पास जाओ लेकिन दिमाग जो कह रहा है कि भाई आ, जो ये कह रहा है जो उन्होंने पहले बताया तो इस तरीके से इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्यार को लेकर इनकी जो सिचुएशन है तो ये चाहते हैं कि क्या करा जाए बढ़िया है से <laughs> <laughs> हमारा बन गया मन में <laughs> इसको ठीक से समझने की जरूरत क्या क्या हम हम्म आसर्षण अभी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मानव जो भी करता है होके करता है। हम्म अच्छी पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि अच्छे नंबर, और अच्छा नंबर आएंगे और अच्छे नंबर इसलिए आएंगे क्योंकि अच्छे नंबर से अच्छी डिग्री मिलेगी और अच्छी डिग्री के बाद अच्छी नौकरी नहीं और अच्छी नौकरी के बाद अच्छी छोकरी और अच्छा छोड़ा मिलेगा तो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि अभी जो कुछ भी आदमी करता करता है तो करता। है हम्म अभी छोटा सा हमारा निवेदन है मान लेते हैं सच है आप भी मान लीजिए आप लोग तो ये जो सेक्स की एक्टिविटी है ये किसी एक दिन में है ना इसका कितना डॉन कितना, कितना समय आप इसके साथ बिता सकते हैं तो आप पाएंगे कि उसके तो अनुपात में कम तो बहुत अगर इसको हम मतलब यही सच इतनी कोशिश करेंगे बड़ी जिंदगी गुजारा दे सकता है <laughs> ना तो कहीं ना कहीं ये मान्यताओं में एक लॉ हो रहा है पूरी जिंदगी है ना एक प्राकृतिक घटना है तो तो मना नहीं कर रहे हैं बच्चे -बच्चा हुँ। हुँ। देखेंगे, देखेंगे है। तो वो ऐसे करने के लिए आवश्यक आवश्यकों खुशहाली के लिए नहीं अगर इस प्रकार से हमारे अंदर एक बन गई उसकी थोड़ा सा परीक्षण करके दूसरा बनेगा तो ये समझ में आएगा कि कहीं न कहीं भ्रमित शिक्षा से भ्रमित रहने से हमारे को इस प्रकार का करेगा hmm. तो में। hmm. इंडिकेशन है कि आप ही ठीक है आप उस वैसा तो आप कैसे रहेंगे इसको बहुत अच्छे से समझिए तो मानव की जिंदगी जिस प्रकार से लोगों ने बना दिया है ना जो जो वो सब दुखी रहते हैं ये बहुत वास्तविक नहीं है मतलब ये सच्चाई ज्यादा तो जीना नहीं है कुछ लोग रहते हैं तो ये समझ में आ जाए की जिंदगी बड़ी चीज है एक पूरा पांच तरीक में अवेस्थाएं होती है बच्चों में तो सेक्स नहीं होता है युवा में नहीं होता है के के होता है हु, तो के दे तो होता है है में में में खत्म हो जाता रहा तो इस से पांच जिंदगी वो आधार पर देखने बहुत अच्छा और जिंदगी उससे बड़ी है उससे भी दिन बड़ी है तो, तो, तो अगर सभी चीजों को देखते हैं तो जिंदगी के बारे में कम्बी नजरिया हमारे पास आए इसकी आवश्यकता है यदि उस नजरिया के साथ जीते हैं तब तो जाकर हम सभी तरह के गुजार सभी तरह के धन सभी तरह के जो धामकिया है उनसे लोग सकते हैं पहले तो खुशहाल जिंदगी पा सकते हैं तो मिल पाएंगे हमारा कोई आग्रह नहीं मान्यता तब कर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हमको तो गलत कह रहे हैं भी नहीं हम इस नहीं कह रहे हैं कि जिंदगी के विस्तार का अध्ययन करिए हम एक एक एक आयु तो के, के बाद समय में खेलने है हम एक आयु रहने के बाद वो देश में सरकार काम करे वैसा सोचना चाहता है हम्म सभी कर पा तो रहे हैं की नहीं कर पा रहे हैं एक आगे गलतियाँ या नहीं समस्या तो महानाव की जिंदगी में इतना विस्तार है अब सूर्य विस्तार तो को पकड़ने पर मान चुका है अब ये पूरे शाम के प्रति उन्ना कह से खुले तो में अच्छे सकते हैं मान देखिए क्या बात है आगे के लिए आ, हम अलग अलग मीडियम्स के थ्रू कोशिश करने वाले हैं आप तक जवाब पहुंचाने की आप लोग भी अगर आपके कोई सजेशन हैं तो हमारे से एम के कनेक्ट ऐप पर प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके भेज सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू और अभी इमीडिएट में भी कुछ अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो नाइन फोर टू इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और आगे के लिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं और यही है कि आपको अगर ये जो सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारे अंदर से आती ही है कि हमको कोई लगता है कि चीज़ अच्छी है तो हम शेयर करते हैं उसको तो इसको आप शेयर करेंगे ऐसा हमें विश्वास है आ, ये नंबर को भी शेयर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट एम को भी शेयर कर सकते हैं फेसबुक पेज पर भी आप इनवाइट कर सकते हैं एम के नाम से फेसबुक पे पेज है जो आपने कई लोगों ने ऑलरेडी लाइक करके रखा हुआ है और उस पर आपका जो रिएक्शन आता है उसे हम देख पाते हैं कि आप उससे हमें जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का